सहना वहनौन सह वीर करवा वह तेजस्विनावित विदिषा वह ओ शांति शांति शांति हरे ओ तो कल हम लोगो ने जहाँ पर विराम डाला हम लोग ने देखा कि नचिकेता पुत्र जो उसके मन में एक छवि थी श्रद्धा आपलुत छवि पिता को कैसा होना चाहिए पिता को कैसा श्रद्धालु होकर दान देना चाहिए उसके सबसे मिल नहीं रहा था इसलिए अंततः तो गत्वा पिता के पास जाता है जाकर पूछता है पिताश्री अब ये सब इन को दे रहे हैं, मैं भी तो आपका एक धन हूं मैं भी आपका एक संपत्ति हूं तब मुझे किस को देंगे बोल के अपने स्थिर क्या है पहले बार सुनी अनसुनी करते हैं पिताजी दूसरे बार वो भी अनसुनी कर देते हैं, मगर तीसरे बार जब कहता है बालक पिताजी झल्ला उठते हैं क्रोधित होकर कहते हैं कि जा तेरे को मैं यम के उद्देश्य से देता हूं अब यहां पर हम पाते हैं उसका चरित्र का दूसरा आयाम नचिकेता का चरित्र का दूसरा आयाम जिसको आधुनिक मैनेजमेंट के भाषा में कहा जाता है इमेज फैक्टर सेल्फ इमेज एक होती है एक्वायर्ड इमेज और एक हो गई टू बी एक्वायर्ड इमेज तीसरी है इंस्टीट्यूशनल इमेज हम पाते हैं यहाँ पर निवेद तुरंत कहता है नचिकेता ऐसा क्यों कह दिया पिताजी ने मुझको बहुनामे में प्रथम बहुनामे में मध्यम की यमस्य यम यन्मयाद्य करिष्यति उनके नजरों में देवताओं में निकृष्टतम देवता का स्थान था यम का तो वे सोचते हैं कि मैं तो इतना हीन नहीं हूँ इतना निकृष्ट नहीं हूँ बहुना में प्रथम पर्थो, हो एम मे नी आई रैंक फर्स्ट मेरे मित्र में अक्सर मैं प्रथम नहीं तो द्वितीय आता हूं मगर अधम तो कभी नहीं हो निकृष्ट तो कभी नहीं हो तो पिताजी मुझको निकृष्ट भगवान के उद्देश्य से क्यों समर्पित करते हैं मगर यहां पर और कुछ सोचे समझे बगैर स्वीकार कर लेते हैं जाने की तैयारी लेते हैं माता से घर के वालों से अनुमति लेकर पिताश्री से जब अनुमति मांगने जाते हैं तब पिताजी का क्रोध शांत हो चुका होता है तब तक कहानी आगे बढ़ती है हम विस्तार नहीं करेंगे कहानी का समझाते हैं पिताजी अरे भाई वो तो मैंने यू बात हुई बात के लिए तेरे को कही थी कोई सहता लड़का है तो माँ भी उसके शैतान से कभी कभी परेशान होकर कह ही देती है माँ के मुंह से अनायास निकल ही उठ पड़ते हैं ये वचन इतने बच्चे लोग मर जा रहे गाड़ी के पहिये के नीचे मेरा ही बच्चा कब मरेगा उसका अर्थ नहीं है कि माँ तहे दिल से ये बात कह रही है क्रोध का एक मात्र बही प्रकाश उन कठोर कठिन शब्दों के माध्यम से प्रकटित हुआ नचिकेता के पिताजी भी समझाते रहे वे वो तो मैंने यू ही बोल दी थी मगर ये चुप कहां ठहरने वाले कहते नहीं सतता के प्रति जरा देखिए अब देखिए हमारे हेरिटेज को अनुपस्या पूर्वे प्रतिपस्या तथा परे सस्य में वह मरते पच्चे सस्य में वह जाये थे पुनः पिताश्री आप अतीत में देखिए, सब तो यू ही मर ही गए और मनुष्य का जन्म तो शस्य के ऐसे धान गेहूं अपने आप जैसे हो रहा है अपने आप मर भी जा रहा है मरने के पहले जितना खाद डालिए पानी डालिए मगर उसका जीवन हो गया अब तो मरने को ही हो गया है और हमारे पूर्वजों की तरफ जरा निक्षेप करिए नजर वो लोग कितने सतता के प्रति अटूट विश्वास हुआ करता था और हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के तरफ एक बार जरा सोचिए वो लोग कहेंगे कि अरे हम गौतम उन्हीं के वंशधर हैं जिन्होंने कि अपने पुत्र के प्रति लगाव के चलते अपने वचन से नाता तोड़ दिया था पुत्र को कहने के बावजूद कि जाते रह रहा हूँ मगर उन्होंने बाद में अपने वचन को वापिस कर ली तो मनवा लेते हैं पहुंच जाते हैं यमलोक अब यहाँ पर कैसे पहुंचे भाष्यकार बहुत सुंदरता के साथ कहते हैं कि काक दंत परीक्षण न करी किया जाए तो ही अच्छा है कौआ खा लेता है उसको देखकर समझ लेना चाहिए कि कौवा ने यहाँ खा लिया अब कौवा के कितने दांत हैं इनसाइजर साइजर हम लोग कैसे है कि नहीं क्या नाइन है कि नहीं मोलर प्रीमोलर है कि नहीं कितने बार चबाता है चाहे कहा दात है के ऐसे दांत है इन्वेस्टिगेशन वाला है या कहना कह बस कौवा खा रहा है इसको देख लीजिए आप काक दंत परीक्षण इसका कुछ जरूरत नहीं है नचिकेता कैसे गया नहीं गया इसकी कुछ जरूरत नहीं है कथा यहाँ से एक मोड़ लेती है नचिकेता जब जाकर पहुंचता है ये यमलोक जाकर कर पाता है कि प्रवास में गए हुए हैं पता लगाते हैं यमदूतों से या उनके परिवार वर्ग वे लोग कहते हैं कि वो तो है नहीं गए हुए है प्रवास में तीन दिन तीन रात तक बिना खाए बिना कुछ पिए बस बैठे हैं। ये तीसरे चीज हम नचिकता के चरित्र से पाते हैं संकल्प में दृढ़ता हमारा और आपका अध्यात्म के राज्य में प्रवेश भले ही हो गया हो मगर उन्मेष नहीं हो पा रहा है अध्यात्म के राज्य में हम आगे उस बखूबी के साथ बढ़ नहीं पा रहे हैं क्यों संकल्प का एकांत एक अभाव मनुष्य दुर्बल है या मनुष्य सबल है उसके मांगसपेशी को देखने से नहीं पता चलता है सबलता और दुर्बलता निर्भरशील है मनुष्य के संकल्प की शक्ति के ऊपर हम और आप दुर्बल हैं क्यों दुर्बल है जो मन संकल्प लेता है वही मन संकल्प तोड़ता है और संकल्प तोड़ने के लिए वही मन अफसोस करता है एक बच्चा है इम्तहान सामने आ रहा है उसने अलार्म दे दी रात ग्यारह बजे तक पढ़ा सोचा कि कल सुबह चार बजे उठ के फिर पढ़ेंगे अलार्म बज भी गई नींद भी टूट गई नींद उसने अलार्म के ऊपर एक थप्पड़ मार दिया अलार्म बंद कर दिया सोचता है बस चलो नींद तो टूट गई अभी उठ के बैठते हैं एक जरा सा करवट बदली वो जो करुवट पलटा उसने नींद टूटी आठ बजे अब वो हाय हाय करना शुरू कर दिया है क्यों मैंने करवोट कर, कर बदल मैं गया क्यों मैं लेट गया क्यों मैं लेट गया अर्थात वो एक ही मन था जो संकल्प ले रहा है वही मन है जो संकल्प को तोड़ रहा है एलम बजी मगर वो उठा नहीं और वही मन है जो संकल्प तोड़ने के लिए हा होताश कर रहा है तो करके ऐसा एक दुर्बल संकल्पवान मनुष्य के लिए अध्यात्म के राज्य के गौहर गंभीरताओं में प्रवेश करना संभव नहीं है इसके लिए क्या चाहिए संकल्पवान पुरुष सद में ब्रह्मचारी गण पूछते हैं अपने गुरु से हे गुरुवर कौन कौन यहाँ पर आनंद में रह सकता है कथे आशिष्टो दृष्ट हो बलिष्ठो युवा जो आशान्वित है आशावान है मुझसे भी हो सकता है इफ अदर्स कैन डू वाई नॉट आई मैं भी कर सकता हूँ आशावान है आशिष्ट दृढ़ मन के द्वारा जो दृढ़ चित्त सम्पन्न दृढ़ चेता है संकल्प लेता है संकल्प को पालन करने के लिए संकल्प को तोड़ने के लिए नहीं आशिष्टो दृष्टो बलिष्ट चरित्र के रूप से जो बलवान है ऐसा जो युवा है युवक कौन 80 साल में भी कोई युवा हो सकता है कब बशर्ते सीखने की ललक है और एक 17, 18 साल का भी एक युवक यु, अपने युवावस्था को खो सकता है अगर उसमें सीखने की तीव्र जिज्ञासा नहीं है तो से प्रारंभ करते हैं हम जिज्ञासा जिज्ञासा अग्नि तुल्य एवं जिज्ञासा अग्नित्व विधि शंकराचार्य भाष्य में भा लिखता है कि जिज्ञासा अग्नि तुल्य है मनुष्य के जीवन में दो चीजें बहुत नजदीक की है दोनों एक ही चीज नहीं एक है कुतूहल और एक है जिज्ञासा कुतूहल चलो ना पूछ रहे थे क्या बोलो क्या बात कर रहे हैं आप कहा गए थे कुछ जरूरत नहीं है जानने के कहा गए थे मगर प्रश्न किए बगैर हम रह नहीं पा रहे हैं वो उसको कहा गया जिज्ञासाई नो मीन आई एम गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाई दिज्ञासा कुतूहल कुतूहल के साथ अध्यात्म का कुछ सम्बन्ध ही नहीं जिज्ञासा क्या जिज्ञासा में तीन गुण होते हैं जैसे अग्नि के तीन गुण हैं मनुष्य के अंदर साधक के अंदर जिज्ञासा के भी तीन गुण हैं पहला है दाहकत्व अग्नि जैसे जला देती है मनुष्य की जिज्ञासा भी दोष दृष्टि को जलाकर कर भूत कर देता है दूसरा है प्रकाशत्व आप में जिज्ञासा हुआ आपके जिज्ञासा के द्वारा जो ज्ञान आपने हासिल की, उस ज्ञान से दूसरों को अपने मार्ग दिखाया अग्नि में जैसे प्रकाशत्व है दाहिका शक्ति के अलावा प्रकाशत्व है वैसे जिज्ञासा में प्रकाश और तीसरा है ऊर्द मुखी होना आग को कोई भी दबा कर नहीं रख सकता आग तो स्वयं प्रकटित हो ही जाता है तो ठीक उसी बात एक साधक के मन में जब वास्तविक अध्यात्मुखी जिज्ञास होगी तो गुरु उसको मिल ही जाएगा मगर जिज्ञास अगर तीव्र न हो तो फिर गुरु प्राप्त करके भी हम अपने आप को उपकृत नहीं कर पाएंगे तो जब जाते हैं वहां पर हम देखते हैं एक आदर्श गृहस्थ म को कहा जाता है धर्मराज धर्म के धारक व बाहक है धर्म के प्रतीक है सिर्फ पाप पुण्य का धर्म नहीं गार धर्म का वे जाओ जाते हैं उनके घर वाले कहते जाओ जाओ जाओ देखो तीन दिन से खाए बगैर पिए बगैर एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है वे जाते हैं अतिथि सत्कार करने के लिए आशा प्रतीक्षे संगत सुनृतापूर्ते पुत्र पशूंश सर्वान्तृते पुरुष से अल्प मेधसो यस्या नसती ब्राह्मणो गृह आशा प्रतीक्षे मनुष्य जो कुछ आशा करता है और जिस वस्तु की प्रतीक्षा में रहता है और संगतन कर्म जो उसका सत्संग जनित कर्म उसने किया सत्संग से ये छुआछूत के जैसे रोग होता है ना तो सत्संग का विक दो प्रकार के मनुष्य होते हैं एक सत्संगी सत्संग करते करते और दूसरे प्रकार के हैं जो लोग दुख के प्रचारक होते हैं स्वामी जी एक जगह कहते हैं सावधान से दुख के प्रचारकों से सावधान आपके जीवन में दुख नहीं है मगर ऐसे मित्र के साथ उठना बैठना है ऐसे मनुष्य के साथ आपका चलना फिरना है जो लोग दुखी है उनका दुख सुनते सुनते सुनते सुनते इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के उनका दुख एक दिन एक दिन हमारे अंदर आ ही जाएगा बोलने में भी बहुत दुख होता है कि ज्यादातर हम सब ऐसे ही वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं मेरे घर में आपके घर में कुछ असंतोष नहीं था मगर टीवी में सीरियल देखते देखते टीवी में है की सास और बहू के बीच में झगड़ा चल रहा है मेरे घर में मेरे बहू और मेरे सास के साथ कुछ भी झगड़ा नहीं मगर टीवी में देखते देखते देखते देखते सास के अंदर अच्छा मेरी बहू भी ऐसी होगी बहू बहु अच्छा मेरी सास भी ऐसी होगी देखिए इनमें नहीं था यह सास और बहू में बहुत सुंदर मां और बेटी का संबंध था पर कहा से आफत आ गई वो टीवी के सीरियल को देखते देखते बस इंड्यूज मैगनेटिज्म आस्ते आस्ते दूरत्व बढ़ना शुरू और दूसरी तरफ सत्संग कह रहे हैं कि आग आजकल के जमाने के बच्चे लोग नहीं जान पाएंगे पहले जब अंगीठी हुआ करता था कोयला हुआ करता था एक कोयले को आप ले आइए अपने आप वो कोयला दहकता हुआ कोयला कुछ देर बाद बुझ जाएगा मगर अंगीठी में अगर रहे वो एक दो तीन घंटे तक रहेगा क्यों ये कोयला उसको ताप दे रहा है उससे इसको ताप मिल रहा है इससे उसको उसको ताप मिल रहा है उससे उसको ताप मिला अर्थात परस्पर एक दूसरे को ताप देते देते वे लोग जलते जा रहे हैं मगर जब अलग कर दिया आपने वो कोयला वो अंगार बुझ जाती है बुझ गई तो ठीक इसी बात ही आप पर कह रहे कि सत्संग का एक जो परिणाम है सत्संग जनित कर्म पुण्य फल होता है अथवा सुन्दृरता आत्मनिपदी पर दोनों ईश्वरीय प्रसंग कहना अथवा ईश्वरीय प्रसंग सुनने से जो एक संस्कार बैठता है इष्ट अपूर्त पशु पुष्प जितने भी हमारे इसके अलावा ये तो सॉफ्टवेयर गए हार्डवेयर कैसे कह रहे हैं की जो हम पशु पुत्र इत्यादि जितने भी धन संपत्ति हम देख सकते हैं हमने अर्जन किया और जो नहीं देख सकते हैं जो हमने गुण अर्जन किया आध्यात्मिकता का गुणों का अर्जन किया वो सब के सब ए पुरुषस्य विरंग उस अल्प बुद्धि सम्पन्न गृहस्थ का सब कुछ ये नाश हो जाता है ये सदगुण इतने कष्ट के द्वारा अर्जित किया हुआ सदगुण कष्ट तो अर्जित ये संपद सब नाश हो जाता है क्यों अगर किसी के घर में कोई अतिथि खाए पिए बगैर फॉर पड़ा रहे इसी से नाम हुआ अतिथि तिथि अर्थात फिक्स डेट करके जो लोग आते हैं आज हम आएंगे इतने दिन आएंगे आपके पास चिट्ठी आ गई ऐसे एम आ गई ईमेल आ गई इतने दिन आ रहे इतने तो वो अतिथि नहीं हुआ अतिथि कौन तत्पुरुष तत्पुरुषमस तिथि ही इति अतिथि थि, ही अचानक से जिनका आ जाना हो गया व्हाट अबाउट देम उनके लिए जो लोग पहले से बता बता के आए हैं वे लोग तो आपके जानने वाले आ गए वे अतिथि नहीं है नो वर्ड आ रहे नहीं अंग्रेजी में वो जचता नहीं है गेस्ट उतना फोर्सफुल वर्ड नहीं है जितना अतिथि कह रहे हैं कि अतिथि देवो भवा कौन आते थे? अचानक जो आपके संसार में आ जाता है आपके शरण में जो आ गया तो उनसे कहते हैं कि आप तीन दिन तीन रात मेरे यहाँ कुछ खाए बगैर हैं, एक एक दिन के लिए आप एक एक वर मांग लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नची कहते के चरित्र का ये पांचवा आयाम हमें मिलता है हम आप हुए होते शर्मिंदा हो गए होते नहीं नहीं नहीं अब क्या बोल रहे नहीं नहीं नहीं अरे कुछ चल कुछ नहीं चाहिए अरे एकदम ऐसी बात नहीं कही स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है आप देंगे तो दीजिए तीन वर दीजिए आप पुत्र मांग लो तीन वर पहला शांत संकल्प सुमना यथा सीतम गौतमो माँ भी मृत्यो तत्प्रशिष्ट माँ भी वदित वरणीय त्रैण प्रथमम वरम वहा आकर भी कोई अभिमान नहीं क्रोध नहीं गुस्सा नहीं पिता के प्रति उनको पता है कि हाउ डियरली आई यूज टू बी ट्रीटेड बाई माई फादर मेरे पिताजी कितना प्यार करते थे और मेरे यहाँ पर चले आना स्वाभाविक रूप से मेरे पिताश्री को कितना कष्ट दे रहा होगा तो सबसे पहला वर नचिकेता के ता मांगते अपने पिता के उद्देश्य से यमाचार्य अब ऐसा कर दीजिए कि मेरे पिताजी का संकल्प शांत हो जाए शांत संकल्प जिस संकल्प को लेकर उन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ के समापन के पश्चात दान इत्यादि पर्व कर रहे थे वो संकल्प फिर से आ जाए फिर से वो उसी संकल्प पर पुनः प्रतिष्ठित हो जाए और ऐसा भी कर दीजिए दैट स्पीक्स ऑफ हिज आई क्यू बालक आठ साल का बच्चा नची के कहते कि टेक इन फॉर ग्रांटेड आपसे तो मैं जिंदा ही वापस चला जाऊंगा तो कोई ये न समझे कि यमलोक से आया ये भूत प्रेत आ गया मुझको पहचानने में कोई गलती न करे मेरे पिताजी ठीक पहले जैसे मुझको प्यार के साथ स्नेह पूर्वक अपनाते थे दुलाड़ते थे ठीक उसी भांति मुझको पहचान ले मुझको स्वीकार कर ले ज कहते तथा ठीक वैसा ही होगा मांगो पुत्र दूसरा वर मांगो पहला मांगा अपने पिताजी के लिए दूसरा ओवर मांगता है आंशिक पिताजी के लिए आंशिक संसार में जो लोग कष्ट भोग रहे हैं और जो लोग स्वर्ग की कामना कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कहते हैं की स्वर्गे लोके न भयम किंचना तव न, न जरया विभेदी उत्वासनाया पिपाशे शोकाति गो मोदते स्वर्ग लोके सत्वनिम प्रब्रूही मृत्यो हे अंतक हे मृत्यु क्या अधिष्ठात्र देवता सुना है कि स्वर्ग लोक बोल के कुछ है और उस स्वर्ग लोक की खासियत यह है कि न तुम वहाँ तुम्हारा प्रवेश अधिकार नहीं अर्थात स्वर्ग में अगर एक बार कोई चला जाए कोई मनुष्य मरता नहीं है न जरिया विभेती बुढ़ापा भी नहीं आता वहाँ पर उभे तीर्थवासनाया पिपाशे वहाँ भूख पिपाशा भी नहीं होती है मोदते स्वर्ग लोग वहाँ पर स्वर्ग में सुखी सुख सुखी सुख और हे अंतक हे यमराज यह भी मैंने सुनी है कि वहां जाने का जो अग्नि है अर्थात विशेष प्रकार का यज्ञ आप जानते हैं उसको आप उस यज्ञ के साथ भलीभांति परिचित हैं, तो प्रब्रूही प्रकृष्ट रूप से मुझको बताइए मैं सद संपन्न आपके पास आया हूँ आप उस अग्नि के बारे में मुझको बतलाइए सी को यमराज बतलाना शुरू करते हैं इतने ईटे लगते हैं ऐसा श्रोक होना चाहिए ऐसा होना चाहिए इस नक्षत्र में होना चाहिए उसके ऋतिक गुणों में ये गुण संपन्न होना चाहिए इत्यादि इत्यादि विस्तार से पूरे मंत्र के बाद एक मंत्र ये अग्नि आवाहि मग्नि स्थापित्व प्रक्रिया इत्यादि इत्यादि फिर विसर्जन कैसे दिया जाए सब सबको बता के करने लगा अच्छा, सब बतलाओ तो सही क्या समझा तूने समझा नचिकेता के चरित्र का छठा आयाम हम यहाँ पाए सुती वर्म वर्ड बाय वर्ड कॉमा फुल स्टॉप लेकर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया जो कि यम को भी अंदाज नहीं था कि इस बखूबी के साथ इतना बालक छोटा सा बालक कहने में सक्षम होगा इतना खुश हुआ कि उसके गले में बहुमूल्य माला था वह माला उसको देकर कहने लगा ये तुमको एक और मैं उपहार दे रहा हूँ इतना ही नहीं एक और मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ कि आज से इस यज्ञ का नाम नाचकेत अग्नि के रूप में जाना जायेगा और यह भी तुमको मैं कह रहा हूँ रे थे जो अपने जीवन में तीन बार बस तीन बार इस यज्ञ को कर लेगा अर्थात त्रिनाच के युक्त तो हो जाएगा मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि उसका स्वर्ग होकर ही रहेगा यहाँ पर एक दार्शनिक आयाम छिपा हुआ है हमारे भारतीय या संस्कृति और पाश्चात्य दर्शन में एक भौतिक एक, एक मौलिक पार्थक्य यह है कि वहाँ पर डेप को भयावह मृत्यु अरे बापरे मृत्यु डर से देखा जाता है मगर यहाँ पर देवता ही मृत्यु के अधिष्ठात्र उपास्य देव हैं गीता में भी हम एक जगह पाते हैं भगवान कह रहे हैं मैं ही अंतक हूँ मैं ही मृत्यु के रूप में आता हूँ अर्थात भारतीय संस्कृति में मृत्यु कोई भयाव व डरावनी चीज नहीं है बचपन से ऐसा संस्कार दिया जा रहा है यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि मृत्यु मात्र एक फुल स्टॉप है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सेंटेंस आगे बढ़ रही है बढ़ रही है पुराने इंग्लिश देख लीजिए एक सेंटेंस में एक पेज बढ़ गया फुल स्टॉप नहीं मगर कहीं न कहीं तो एक सेंटेंस जितना भी लंबा हो एक सेंटेंस में तो विराम आकर ही रहेगा तो मृत्यु एक जीवन का एक पूर्ण विराम मात्र है एक सेंटेंस यहां पर समाप्त हुआ फिर सेंटेंस आगे ले रहा है फिर सेंटेंस आगे बढ़ रहा है फिर सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, है दो सेंटेंस के बीच में एक पूर्ण विराम उसके बाद दो जीवन के बीच में एक मृत्यु और यही साम्यावस्था है जितने मृत्यु उतने ही जन्म जितने जन्म उतने ही मृत्यु जितने दिन उतने ही रात जितना सुख उतना ही दुख सबको मिलाकर एक साम्यावस्था, अवस्था का स्टेट मगर हाँ ये मजबूरी है कमजोरी है मनुष्य का कि वह मृत्यु को चाहता नहीं है हमारे घर में मृत्यु ना आए हमारे घर में मृत्यु ना आए मृत्यु के अधिष्ठात्र देवता शंकर भगवान भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पूज्य भगवान है शंकर भगवान कोई भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा चाहे उत्तर चले जाइए पश्चिम चले जाइए दक्षिण पूर्व गांव छोटा से छोटा गांव में भी एक छोटा से छोटा शंकर भगवान के का मंदिर आपको मिलेगा उसका मतलब ये नहीं की सब संक्राइट हो गए सब शंकर के भक्त बग... मृत्यु को संतुष्ट करने के लिए हे भगवान हे मृत्यु के देव देखना पड़ोस वाले के घर में भले ही चले जाओ मेरे घर में मत आना तुम विलम्बित लय से मेरे घर घर में आना और ब्रह्मा जी का बस एक ही मंदिर पुष्कर में क्या वो जान लिया यहाँ पर सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि ब्रह्मा जी सृष्टि को बहुत स्वाभाविक रूप से ही हमने ले लिया सृष्टि के लिए तन्ने के भी चिंता नहीं इसलिए सृष्टि में ईश्वर का स्मरण मनन करने का जरूरत ही नहीं इसलिए पड़े रहने दो पुष्कर जी में ब्रह्मा जी को मंदिर को पड़े रहने दो और रक्षा करता पालन हर विष्णु का हाँ, देखना अच्छी तरह से मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे इसके मित्रगण अच्छी तरह से भरण पोषण तुम करते रहो जो भी हो तो हम देख रहे हैं की दूसरा वरदान भी दे दिया किस तरह से स्वर्ग में आया जाए अब पारी आई तीसरे वरदान की अब यमाचार्य चौक जाते हैं उनको भी उम्मीद नहीं थी इतने से छोटे बालक से इतना कठिन और जटिल प्रश्न तीसरा प्रश्न कर बैठता है ब्रह्म ज्ञान का कहते कि कोई कोई कहता है कि मृत्यु के पश्चात भी अस्तित्व रहता है कोई कोई कहता है मृत्यु के पश्चात अस्तित्व कुछ नहीं रहता है यही प्रत्ये विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नाया चाहिए तुम हमें बतलाओ कि वास्तव में क्या है मृत्यु के पश्चात ये आत्मा का अस्तित्व है या जो कुछ है बस यही संसार यही सब कुछ है कठ संगीता में इसका विस्तार हम हैं मगर कठ उपनिषद में मृत्यु तत्व का आलोचना नहीं हुआ जीवात्मा जीव तत्व का या परमात्मा का आलोचना होते हुए पा रहे हैं और उसी कठ संगीता का एक अंग अंश हैं पाते उपनिषद, गर्भोपनिषद उपनिषद में है, जब मनुष्य मर गया है कि किस तरह से ये प्रेतात्मा के पहले ये बना इक्कीस आत्मा फिर कहा गया समझ पेड़ों में रहा व्रीही आत्मा बन गया पर्यन्य आत्मा बन गया फिर आया पिता के शरीर में बार बार जाता गया फिर उपयुक्त माता पिता को पाकर जन्म लिया अत्यादि तो तो उसको इतना विस्तार यहाँ पर कठोपनिषद में कुछ भी नहीं है कठोपनिषद में है ये जो जीवित अवस्था में जो मनुष्य सोचता है कि मरने के बाद मैं कहा जाऊं एक मां उसका उस बेटा मर जा रहा है इतना लगाव था माँ सोच रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया अब अस्तित्व है भी कि नहीं है क्या हुआ एक भाई मर गया दूसरा भाई सोच रहा है कि मेरे भाई का अस्तित्व है कि नहीं है अर्थात ये अस्तित्व अर्थात शरीर का तो अस्तित्व नहीं रहा शरीर तो विनाशील है जिसको केंद्र करके शरीर उसका क्या हो भागवत में हम बहुत सुंदर गाथा पाते हैं। एक राजा थे उनका कुछ कोई पुत्र नहीं हुआ कोई पुत्र नहीं बहुत दुखी थे स्वाभाविक राजा रानी सब कुछ है मगर पुत्र नहीं है ऋषि तो के साथ उनका मिलना होता है ऋषि से वरदान मांग लेते हैं ऋषि ने वरदान दिया ठीक है आपके संचित कर्म तो ऐसे नहीं थे की पुत्र प्राप्ति हो मगर ठीक है आप कह रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर सम अर्न पुण्य आपके कुछ पुण्य के विनिमय में कुछ दिन आप एक पुत्र का मुंह देख पाएंगे उन्होंने कहा ठीक है वही सही बहुत अल्पायु पुत्र जन्म पुत्र के मुंह से मा शब्द भी रानी ने नहीं सुनी थी कि पुत्र पंचत्व को प्राप्त हो जाता है मर जाता है माँ तो उस पुत्र को अपने गोद से छोड़ने के लिए राजी नहीं एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन अरे ये क्या हो गया सड़न शुरू हो गई गलना शुरू हो गया मगर रानी माँ तो छोड़ने के लिए राजी नहीं फिर भागवत की कथा आगे बढ़ती है राजा के ऋषि को बुला लाते हैं ऋषि कहते हैं ठीक है वो तो पहले ही मैंने आपको बोल दिया था मैं तो समझ गया मगर वो तो माँ मा का मन वो नहीं समझ रही है तो, तो कह रहे ठीक है क्या चाहिए बस एक बार मां उच्चारण कर दे बस और कुछ नहीं चाहिए कमंडल के पानी को मंत्र पोत करके छिड़काते हैं उसमें श्री जीव उवाच पुत्र उवाच नहीं है श्री जीव उवाच व जीवात्मा कह उठता है ऋषि कहते हैं तुम एक बार मां बोलकर संबोधन करो जीवात्मा के मुंह से निकलता माँ कौन सा माँ अतीत इतने माँ हुए मेरे पशु योनी में कितने माँ हुए पक्षी योनी में कितने माँ हुए वृक्ष योनी में कितने माँ हुए कौन से माँ को मैं बुलाओ? किसको हूँ किसको जो जीवात्मा के मुँह से ये सुनती है गोद से फेंक देती खरे मैंने इसको झंडियार ये पुकारा की कौन सी माँ तो यहाँ पर मतलब ये है कि कि मृत्यु के पश्चात ये जीवात्मा का क्या होता है मगर ये इतना गूढ़ तत्व है इतना रहस्य है इतना जटिल है, इतना कठिन है की हतोत्साह करने का प्रयास करते हैं आचार्य अपने शिष्य को कहते विचित्र ही अत्रिकित्सितरे देवता लोग भी यहाँ पर संदिग्ध मानना है उनको भी पता नहीं है उनको भी समझाने से समझ में नहीं आता तुम तो बालक हो तुम कैसे को जानोगे तुम इस प्रश्न को छोड़ दो रे न कहता तुम छोड़ दो इसको इसके बदले में और कुछ मांग लो तुम अपने पिता को जैसे आग्रह कर रहे थे बार बार आग्रह कर रहे थे मामोत सीह मुझको ऐसा आग्रह मत करो तुम हट मत करो दूसरा वरदान मांग लो कहते है कि अच्छा देव यात्रा विद्य के संगम पूरा देवताओं को भी ये पता नहीं और है यम तुम कह रहे हो तुम इस विद्या को भली भांति जानते हो तो भला ये आप मुझको बतलाओ कि तुम्हारे ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ आचर्य और यहाँ कहाँ मिलने वाला अत्यव मैं तो इसी प्रश्न का जिज्ञासा लेकर तुमसे परिपूर्ण करना चाहता तो देवताओं को पता क्यों नहीं है देवता भोगवादी हैं ऐश्वर्य है। जरा सा भोग का कहीं गंधाया कि वहीं पर चले गए और शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं मनुष्य क्यों मनुष्य के लिए इतना दुरूह विषय क्यों है आत्म तत्व मनुष्य भी भोगवादी के साथ साथ, साथ संचयवादी संग्रहशील है तो मनुष्य का मन भोग के तरफ और जो जो उनको भोग में लाना है पाना है उसके तरफ ही आसक्त है इसलिए इसका मन ईश्वर की तरफ परमात्मा के तरफ जा ही नहीं सकता जो भी हो बहुत तरह से प्रलोभन दिखाया गया है को तुम ये ले लो तुम सौ साल उम्र मांग लो पृथ्वी में जितना भी जमीन चाहिए तुम जमीन ले लो अच्छा सौ साल कम है और भी जितना चाहिए इमारामा शरथा सतुर स्वर्ग के अपसराओं को उनके अमूल्य रथों के साथ घोड़ों के साथ तुम ले लो जितने चाहिए उतने सब लो सब कुछ मैं दे रहा हूं मगर फिर भी तुम इस प्रश्न से अपने आप को निरस्त कर लो चिकेता कहते हैं नीते नर्पणीय मनुष्यो लपस्यामहे विद्राक्ष चेतवा जीवीष्यामो यथि तव वरस्त मे वरणीय सवे हेयम हेयंत सच्चाई तो यह है इतना तो बालक होने के बावजूद ज्ञान पूर्ण रूपेण उस पर विराज कर रहा था क्योंकि तो संपत्ति किसी भी मनुष्य को वित्त किसी भी मनुष्य को कब भी तरपणिया तृप्त नहीं कर सकता और भी आ जाए और भी आ जाए एक भिखारी भी रो रहा है करोड़पति भी रो रहा है भिखारी क्यों रो रहा है एक रूपये खो गया अच्छा आपने एक रूपये दे दिया अब भी रो रहा है क्या रहा? हो रहा है नहीं अगर वो तो रूपये हुआ होता दो रूपये हो गए होते मैं दो रूपये का मालिक होता अपने एक और रूपये और दे दिया अब तो दो रूपये हो गए अब तो चुप कर बाबू जब मेरे पास तीन रूपये हो गए होते तो उसका मन भरने का नहीं और एक करोड़पति वो सोच रहा एक करोड़ और हो गया होता दो करोड़ क्या है कुछ मैंने एक करोड़ और हो गया होता और करोड़ोपति का भी पिपासा नहीं मिट कर कि न, न वित्त के द्वारा संपत्ति के द्वारा रुपए पैसों के द्वारा किसी का भी तृप्ति नहीं होती मनुष्यों का मन नहीं बढ़ता और फिर चालाकी कर देते हैं नची कहता जरा लपस्या मे तमाम तुमको प्राप्त करके कोई अगर जीवन में कभी भी रुपए पैसे की वित्त की जरूरत हो तो तुम्हें तो मुझको मिल ही जाएगा अगर कभी जीवन के किसी मोड़ में मुझे कुछ जरूरत हो तो तुमसे प्रार्थना करने पर तुम तो दे ही दोगे और आयु की बात कर रहे हो जीवी श्यामो यावत शिष्य जितने दिन तुम यम के पद में शासन कर रहे हो उतना दिन तो मैं जिंदा हुई कौन भला मुझको मार सकता है इसलिए आयु का प्रलोभन मत दिखाइए संपत्ति का प्रलोभन मत दिखाइए वरस्त में वरणी है नो कॉम्प्रोमाइज विद अवर गोल जिसको आपने पाने के लिए ठान लिया है उसको पाए बगैर छोड़ना नहीं मैं एक्सप्रेस ट्रेन से आप लोगों को ले जा रहा हूँ प्रथम बल्ली का समापन अब दुर्ती या बल्ले में आते हैं तो यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं कहते हैं ठीक है तुम्हारे ही ऐसे शिष्य हम लोग कैसे आचार्यों के पास बारंबार आए बारंबार आए धन्य हो न चीखेता धन्य हो अब बताना शुरू करते हैं अन्यत श्रेयो अन्यत प्रेय ते उभे नान थे पुरुष गुम तयो श्रेय आददान से साधु भवती अर्थाद प्रेय वृणीते ये दो एकदम संपूर्ण अलग अलग मार्ग है श्रेय और प्रेय श्रेय क्या कल्याणकारी मगर आपात दृष्टि में कष्टप्रद कष्टदायक और प्रेय अर्थात आपात दृष्टि में सुखद भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं श्रेय जो कल्याणकारी है सबको पता है सुबह तड़के नींद से उठकर कसरत करना व्यायाम करना उसके बाद जब ध्यान में बैठना श्रेयस्कर है मगर आपात दृष्टि में ये कष्टप्रद है उस कष्ट को हम उठाना नहीं चाहते इसलिए सुबह नहीं उठते गुरुदेव ने बोल दिया सुबह तड़के सूर्योदय के साथ ही साथ उठ के जरा जब ध्यान करने का अभ्यास करो वो श्रेयस्कर है हमारे लिए मगर प्रिय नहीं है रुचिकर नहीं है क्या करे रुचि नहीं जाती और सबको पता है शराब पीना क्या शरीर के लिए हानिकारक है मगर क्या करे प्रिय कर है वो श्रेयस्कर नहीं है प्रियकर है तो ऐसे करे कि मनुष्य के जीवन में श्रेय और प्रिय दोनों आते हैं ते उभे नानार्थ पुरुष गुम सुनीत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये श्रेयस और प्रेयस दोनों मनुष्य को अपने साथ आबद्ध करके रखते हैं तत्व श्रेयः आदानस्य साधु भवति उसमें से जो श्रेयस कर है जिसमें आखिर का परिणाम मंगल प्रद कल्याण दाई है उसको जो लोग चुन लेते हैं उन लोग का जीवन बन जाता है मगर वैसे अल्प बुद्धि मनुष्यगण जो लोग आपात सुखप्रद वस्तु को वृणीत वर्ण करते हैं ही यते उनका अदब हो जाता है श्रेयश्च प्रेय मनुष्यमेतत में तो संपरित्य विविन तिधीर श्रेय ही धीरो अभी प्रेय शो वृणीते प्रेय मंदो व्रेणी व्रेणी करें ये करेंटोपनिष्ट का एक बहुत ही ऑफ कोटेड वर्ष श्लोक है यही से ये फ्लेम टेस्ट हो गया ऐसे टेस्ट होता है ना बचपन में आप लोगों ने आठवे नौवे में क्या था नवे दसवें में तो ये प्लेटिनम इेडियम वायर से ये फ्लेम टेस्ट हो गई क्या फ्लेम टेस्ट श्रेयस च प्रेयस च मनुष्य में तत् हरेक मनुष्य के जीवन में श्रेयस और प्रेयस दोनों इस तरह से उलझा हुआ होता है किसको छोड़े किसको चुने मगर तो संपरीत तो अर्थ उन दोनों के बीच में बिटविंदम उन दोनों के बीच विभिन्न धीर धीर गण विवेकी गण उसमें से श्रेय को ही चुन लेते हैं श्रेय ही धीरो प्रेय वृणिते और मंद बुद्धिगण प्रेय के मार्ग को चुनते हैं यह यात्रा है प्रे के मार्ग को चुनना अर्थात यात्रा है टीकाकार बहुत सुंदरता के साथ इसका टीका लिखते हैं क्योंकि मनुष्य हर समय यात्रा कर ही रहा है दो प्रकार का यात्रा है एक तो अंदर से बाहर की तरफ और दूसरे बाहर से भीतर की ओर अंदर की ओर यात्रा बाहर से अंदर की ओर यात्रा ये अंतर्मुखी एरो इसका तीर इसका अंदर की तरफ यह श्रेयस वालों का यात्रा अंतर्मुखी और प्रयास वाले का यात्रा सबसे में अंदर से बाहर की ओर है इसको जरा समझने का प्रयास करें हम गहराई में जाकर अर्थ निकलेगा एक न्याय है बिंदु वृत्त व्रित वृत्ति न्याय वेदांत को समझाने के लिए सुमधुर करने के लिए न्याय बहुत सारे हैं एक कल, कल्पना कीजिए एक बिंदु है प्रकार से कंपास से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया बीच में एक डॉट है उसका चारों ओर एक परिधि है सरकॉम्फ्रेंस परिधि जो है ये मानो की जीवात्मा है हमारा आप और बीच में जो बिंदु है डॉट है केंद्र है यह परमात्मा है और परमात्मा और इस जीवात्मा के बीच का ये जो इथर स्टेट है वैक्यूम है जो अव स्थान है ये चैतन्य कॉन्शियस लेवल हमारा आपका चैतन्य यह तो कह रहे कि जो लोग श्रेय को चुन लेते हैं वो लोग आ, मेरा जो परिधि है जीवात्मा का परिधि मैं जीवात्मा के परिधि से बाहर संसार है संसार के साथ एकत्व अनुभव जो हो गया था हो गया था रहने के लिए मिनिमम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं मैं अंदर की तरफ यात्रा शुरू कर दिया यह हो गई श्रेय यात्रा और प्रेय कामी वे लोग और ज्यादा दूर चले गए बाहर तो परिधि से इतना केंद्र से इतना जितने दूर थे वहां से और दूर चले गए और दूर चले गए तो ये हो गई समस्या हमारे आपके साथ है परमात्मा के साथ समस्या नहीं है वचनामृत में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कोई मनुष्य अगर एक कदम आगे बढ़े भगवान चार कदम आगे बढ़ जाता है तो पेस मेकर हमको बनना पड़ेगा पेस वी टेक पहला कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा परमात्मा के तरफ परमात्मा के तरफ कुछ बाधा विपत्ति नहीं है हमारे पास वासनाओं का कामनाओं की दीवार हम बना रखे हैं जो हम श्रेयस में नहीं हो सकते नहीं होना चाहते है की काफी दूर निकल गए पंद्रवा सूत्र पर चले आइए सर्वे वेद ये पद आनंति तपागुंस सर्वाणी यदि यद ब्रह्मचर्य चरन्ते तत्ते पद संग्रहण ब्रमी इति ओम ओम इती एतत। परमात्मा के उस ब्रह्म तत्व के बारे में कहते कहते कहने लगे यमाचार्य कह रहे हैं कि सर्वे वेदा यत पदम आनन्ती समस्त वेदों में जिस परम पद का गायन हुआ है आनंद गायन हुआ है परम पद जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य को पुनराय वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती तपांग से सर्वाणी च यत वदंती समस्या तपस्वी लोग तपस्या जिस उद्देश्य ऐसी कहते हैं यद क्षमत ब्रह्मचरियम चरंती जिसको पाने के इच्छा से साधक ब्रह्म पर विचरण करता है तत् वह पद वह तत्व वह रहस्य वह गूढ़ विषय अब मैं तुमको संग्रहण संक्षेप में ब्रभी में कह रहा हूँ वह है ओम बहुत ही सांकेतिक और हकीकत तो ये है की यह एक ऐसा श्लोक है जिस पर सात दिन दस दिन तक हम मनन कर सकते हैं मगर समय का भाव तो कह रहे है की दो शब्द इसमें तो समझने आसान है दो शब्द पर हम जरा मनोनिवेश करें ब्रह्मचर्यम टीकाकार लिखते हैं हमको आपको अंदर झांके लगाने पड़ेगी कि मेरी चर्या क्या है भूत चरिया? पशु मनुष्य भूतचर्या पशुचर्या या भगवत भगवतचर्या मेरा आचरण क्या है किसको देखकर मैं अपने जीवन में आचरण किसको मैं किनके गुणों को मैं आचरण में उतार रहा हूं कल जैसे हम लोग कह रहे थे गीता में भगवान कह रहे कि मनुष्य स्वभाव से नकलची होता है नकल वो करेगा ही करेगा बच्चे लोग नकल करते हैं उनको छोड़ दीजिए बड़े बूढ़े लोग भी नकल करते हैं क्योंकि अब नकल करिए उसमें कुछ हर्जा नहीं है मगर जरा समझ कर कर ली करिए नकल अपने से श्रेष्ठ का अपने से महान व्यक्ति का नकल करिए कि यद यदि आचर अति श्रेष्ठ गृहस्थ होने के नाते अपने से हीन एक गृहस्थ का के लिए नकल करना अरे वो तुम वो तो ऐसा कर रहा है कुछ नहीं बोल रहे हैं अब हमको बोल रहे हैं अरे उसके साथ कंपेयर क्यों आप अपने से बड़े हो जो लोग गारस्थ जीवन यापन करते वे भी भगवत प्राप्ति भगवत सान्निग् का रस स्वादन लेने में सक्षम हो ही गए ऐसे लोगों को क्यों अपना आचरण का विषय बनाया जाए तो कह रहे कि आपके चर्या कैसी है जड़ चरिया है कुछ रिस्पोंस नहीं कर रहा है जो हूँ बस वही पड़े हूँ बस जो गलती मैं पिछले वर्ष तक कर रहा था जो गलती मैं कल तक किया वही गलती आज भी मैं करूंगा तो जड़वत हो गया है, जड़चरिया अर्थात जड़वत पशुचर्या हिंसात्मक है हम क्या ये पशु की वृत्ति है पशुत्व तो है मैं मनुष्य हूँ मनुष्यत्व क्यों मैं खोगा ऐसे चरिया में ऊपर चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते चरिया का ही है देहाचारी देह न देह देहा चरती देहा चरती जीव मात्र देहाचारी है जरा उन्नत हुआ कर्मचारी बना पशु भी देह में विचरण कर रहा है कुत्ता भी देह में विचरण कर रहा है मनुष्य भी मगर मनुष्य में पार्थक्य कुत्ते के साथ पशु के गाय बैल के साथ मनुष्य कर्म विचार करके कर सकता है कर्मे न मनुष्य कर्म कर रहा है बाकी जंतु कर्म नहीं कर रहे वो इंस्टेंट से हो रहा है उनका स्वभाव से वो ऐसा कर रहे है मगर मनुष्य कर तुम तो, अकर्तुम अन्यथा कर तुम तो, तो सत्य वे मनुष्य सोच रहा है ऐसा करूं या न करूं या इसको दूसरे तरह से करूं। तो कर्मचारी कर्मे कर्माचरति, कर्मी वचरति, कर्म के साथ कर्म के लिए और कर्म में रहते वे मनुष्य कर्मचारी बना मगर कर्म में तनाव है फ्रिक्शन है उषमा है फ्रस्ट्रेशन ऐसे इसलिए एक लुब्रिकेन की जरूरत है ऋषि सिखा रहे हैं कि भाव को अपनाते हुए तुम कर्म करो भावचारी भाव, भाव न हो तो उस कर्म से कुछ फायदा नहीं है मगर सावधान इस भाव में रहो भावे न चरेती भाव चरेती भावे ही चरेती एक भाव को अपनाकर कर्म करो भाव को लेकर कर्म करो भाव में रहते हुए कर्म करो मगर सावधान ये भाव भी अपने आप में अच्छा तो है मगर ज्यादा ना हो जाए ज्यादा होने से, से भावुक हो जाता है तो भाव को भी एक समय छोड़ने की जरूरत है तत्व तत्वेन तत्व न चरेती तत्व चरती तत्व में जीवन जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं जीवन में तत्व को चुन लीजिए तत्व को ठान लीजिए तत्व को आदर्श बना लीजिये और उसी तत्व पर आप जब विचरण करेंगे तभी ब्रह्मचरी अथवा तभी, तभी, तभी भगवत चर्या तो यहाँ पर नचिकेता जो सुन रहे हैं भगवान यम से यमाचार्य से की यो ब्रह्मचरियम चरंती जिनको लाभ करने के लिए दैवचर्या सब किसी हर एक धर्म का अनुयाई कहता है की मेरे भगवान बहुत दयालु हैं कोई नहीं बोलेगा कि मेरे भगवान बहुत हिंसक है सब बोलेंगे मेरे बाप भाँ, भगवान बहुत कृपालु है मेरे भगवान देखने में बहुत सुंदर है मेरे भगवान बहुत क्षमाशील है कोई नहीं बोलेगा कि मेरे भगवान बहुत गुस्सेले है वो क्षमा नहीं करते मगर हम आचरण में नहीं उतारते मेरे भगवान में तो सब गुण होने के बावजूद मैं आचरण में नहीं उतारूंगा, मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा धर्म के लिए खून की नदी बह जाए तो कह रहे हैं की ये भगवत चर्या नहीं हुई धर्म धर्मचर्या नहीं हुई अगर धर्म धर्मचर्या हम किए हुए होते अगर भगवान को आचरण हम अपने जीवन में किए हुए होते तो हमारा आपका जीवन गाथा ही बदल गई होती वो क्या है ओम इति अक्षर हम ओम है संक्षेप में बहुत इसको मैं संक्षेप में संग्रहेण संक्षेप में कह रहा हूँ एक प्रश्न उठ सकता है भगवान ने जब इतना ही कृपा की यम ने तो संक्षेप में कहा है विस्तार से कहा है नहीं कहा अगर दिल्ली आपको देखना है दिल्ली के बारे में जानना है मानचित्र को लीजिए तो जितना बड़ा दिल्ली है लंबाई में इतने 100 किलोमीटर चौड़ाई में इतना किलोमीटर तो मानचित्र भी कितना बड़ा होगा उतना बड़ा मानचित्र हो जाए तो आप उपकृत ही नहीं होंगे मानचित्र सब समय पॉकेट में आना चाहिए मानचित्र को फोल्ड करके आप ले सकते हैं मानचित्र सब समय संक्षेप में रहता है तो इंगित में ठार से सांकेतिक भाषा में एफरिज्म के रूप में सूत्राकार में ही शास्त्र में सब कुछ बात कह रही है बात के मनन करते करते मनन करते करते हमें ध्यान करते करते विस्तार को पाना है तो ओम कह की ओम बहुत बड़ी बात हो गई हिंदू धर्म पूरा ओम पर हुआ है सिर्फ हिंदू धर्म नहीं सिखिज्म में ले लीजिए एक ओमकार नाम जैनिज्म में ले लीजिए बुद्धिज्म में ले लीजिए हमारे भारत वर्ष ओरिजिन जिन जिन धर्मों का रहा है सब में ओम का बहुत बोलबाला है और अपने आप में ओम एक शास्त्र है ओम एक शब्द वाचक है ओम प्रतीक वाचक है और ओम स्वरूप वाचक है ओम शब्द वाचक है तस्य तस्वाचक प्रणव ओम अर्थात भगवान का एक छोटा सा नाम होता है जैसे हरे का नाम का एक छोटा बन बन जाता है छोटा नाम वैसे ही भगवान का एक छोटा सा नाम है कॉमन नाम हो गया कॉमन फैक्टर हो गई ओम ओम से हम किसी भी देव किसी भी देवी को हम जान सकते हैं ओम का जो प्रतीक वाचक है ओम का प्रतीक वाचक प्रतीक में जागृत स्वप्न सुसुप्ति व तुरीय पीछे चंद्र बिंदु व तुरीय का अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो जितना भी तीन का संख्या हम पाते हैं सभी ओम का प्रतीक वाचक है और स्वरूप में है अर्थात अहम् ऊ अर्थात एतक म अर्थात नहीं अहम एतक न मैं ये नहीं हूँ अहम् एतक नास्मि मैं ये शरीर नहीं हूँ मैं ये नाम नहीं हूँ फिर मैं क्या हूँ मैं इस नाम और शरीर से हटकर ही मैं कुछ हूँ तो कह रहे हैं की भगवान कह रहे हैं की ओमकार ही है प्रश्नोपरिषद में भी हम ओम के बारे में पाते हैं कह रहे है की प्रश्नोपरिषद के ऋषे अपने विद्यार्थी शिष्य को कह रहे हैं की ओमकार ऐसा है ना कोई भी ओमकार का ध्यान किए बगैर रह नहीं सकता मगर उनको पता नहीं कि वे लोग ओमकार का ध्यान कर रहे हैं अमा अर्थात स्थूल जो इस स्थूल जगत संसार के बारे में ध्यान कर रहा है वह ज्ञाते अज्ञाते कार के एक अवयव एक अंग पर ध्यान कर रहा है इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट अचानक न्यूटन के मन में आ गया कि कहा से गिरता है क्यों गिरता है क्यों गिरता है मधुआकर्षण सकते का स्मॉल जी का आविष्कार हो गया तो वो भी प्रश्नो पर के अनुसार वो भी ओमकार के आ के ध्यान करने वाले हैं जितने भी केमिस्ट्री में मॉडर्न केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीच में अमाइनो एसिड्स न्यूक्लियर एसिड्स पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीवन नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीवन है जीवन कैसे आया प्रोसर्गोवेट्स आर एन डी ए ने पूरा कंसेप्ट जिन लोगों ने सोचा वे लोग सबके सब आ के उपासक रहे बड़े बड़े कवि साहित्यिक सबके सब आ के उपासक जो आ का उपासना करते करते और जरा बढ़ गया अब वो ऊ का उपासना भी करना शुरू कर दिया अर्थात तो वह दूस, इससे दूसरो का कल्याण कैसे हुए सोशल आस्पेक्ट उसमें जग गई उ, कह रहे कि अ ट्रू साइंटिस्ट विल नेवर गिव अ सिंगल पार्टिकल ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज माइंड एटम बम जिन्होंने आविष्कार किया के कि गोड जो नोबल जो था डिनाइट का पहला नाम तो उन्होंने जैसा जैसा सब हो गया एटम बम बना इत्यादि उन्होंने मनुष्य को मारने के लिए नहीं बनाया था ये बग तो बाद में बन गया पहले तो आका ऊपर ध्यान हुआ कुछ आविष्कार किया कुछ नया जाना इनोवेटिव उसमे आई उसका ध्यान किया अब उस ज्ञान के साथ कल्याण कार्य कैसा हो सकता है और मत उसका उत्स जनित आनंद में वो विभोर होना शुरू किया कर दिया न्यूटन का जो कह रहे हैं कि मैं तो समुद्र के दो चार कंकड़ों को ही चुनने में सक्षम हुआ हूँ और उन कंकड़ों से इतना तो न जाने व रत्ना कर किया होगा तो आज यही तक कल का अंतिम दिन है तो तीन दिन में तो कटुबिनिश नहीं तो कल भी दो चार चुंबक चुंबक शुत्र का मनन करते हुए हम फिलहाल ओम शांति शांति शांति हरी ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण मस्तु